ग्रेट हाँ. तो अब इसी के साथ हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के और ये क्वेश्चन हमें भेजा है शेखर जी ने लातुर से शेखर जी पूछते हैं कि खाना जो रहता है वो मतलब एक आपने प्लेट में पहुंचा उसके पहले बहुत सारी जगहों से गुजर के आता है तो उसका वेस्ट उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लेकिन आ, इसको लेकर भी अलग अलग बनी हुई हैं तो खाना आ, वेस्ट ना हो ये इसका क्या तरीका है बहुत ठीक बात <coughs> किसी को भी वेस्ट से ठीक नहीं लगता है आपको भी लगता है अच्छी बात है आप में अच्छे गुण है देखिए वेस्ट का ना वेस्ट होने का मतलब क्या हो सदुपयोग ना होना ही वेस्ट होना है और माना को छोड़कर अगर बाकी चीजें देखेंगे तो इस प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है ठीक खाने से अधिक जो वेस्ट हो रहा है वो मानव का श्रम वेस्ट हो रहा है और उस पर और ध्यान देंगे तो मानव की एनर्जी जितनी वो वेस्ट हो रही है तो अगर देखेंगे तो अभी जब तक हम समझदार नहीं होते हैं तो सबसे बड़ा वेस्टेज धरती पे को ही है तो वो है ह्यूमन ह्यूमन को पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो आपकी चिंता जितनी है उससे ज़्यादा चिंता मेरी है कि कैसे ये ह्यूमन पोटेंशियल को पहले यूज़ किया जाए है ना कि यूज़ किया जाएगा मतलब हर एक मानव अपने स्वतंत्रता से इसको यूज़ करेगा लेकिन मानव में जितनी क्षमताएँ हैं वो सभी सर्वाधिक अभी वेस्ट हो रही है तो भाई इसकी चिंता पहले करिए और मानव की क्षमताओं का एक भाग है खाना बनाया जो गया है मानव ने बनाया है प्रकृति में जो चीज़ें थी वो खाने के रूप में नहीं है मानव के लिए है ना मानव उस पर कुछ श्रम करता है तो खाने के रूप में कन्वर्ट होती है तो खाना वेस्ट हो रहा है वो एक मानव के मानव के पोटेंशियल का एक आंशिक भाग है भाग में चिंतित मैं कह रहा, हूं कि वेस्ट हो रहा है इसलिए और क्या इसका सदुपयोग हो सकता है उसी पर हम काम कर रहे हैं आइए कभी वर्कशॉप में बैठ के सुनते हैं समझते हैं तो आप खाने की चिंता मत करिए पहले चिंता करिए आपकी जिंदगी जो वेस्ट हो जा रही है क्योंकि पैसा कमाना नाम कमाना और कुछ भी एक स्किल कमाना ये इतना अगर ज़िंदगी लगा रहे हो तो कहने के कहीं ये जिंदगी का वेस्टेज ही है इससे अधिक कुछ कर रहे हो तो बताना मुझे फ़ोन करके तो आज के सभी सवाल हो गए हैं एक अनाउंसमेंट सभी हमारे लिसनर्स के लिए हम कर रहे हैं उसके पहले आ, हमारी आज की टीम जो हमारे साथ मौजूद थी ऑन कैमरा संदीप भाई जी ऑन फेसबुक लाइव वेदांत भाई जी और ऑडियो पे धनंजय भाई जी और रेडियो पे नवनीत भाई जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है मिलकर और स्पेशल थैंक्स टू अजय सर जिन्होंने इतने सारे सवालों को आ, इतने इजीली और इतने डेप्थ में बता दिया कि जो लोग उन्होंने सवाल पूछे उसके साथ साथ जो लोग ने सवाल नहीं पूछे उन लोगों को भी जवाब मिल ही गया है अपने अपने और अगले वीक के हमारे पास जवाब आने ही सवाल आएंगे हमारे पास में तो अगली बीक के लिए ये बताना चाहेंगे कि सर फोटीन को दिल्ली में हैं तो हमारा तो जो अगला रेडियो लाइव होगा दैट विल बी फ्रॉम दिल्ली तो ज्योति नगर में दो घंटे का प्रोग्राम रहेगा 11 बजे से तो जो लोग भी अगर वहाँ पे मिलने के लिए या जुड़ना चाहते हैं नवनीत भाई जी साथ में रहेंगे नवनीत भाई जी का नंबर मैं एक बार अनाउंस कर रहा हूँ वो आप पेजपे से भी ले सकते हैं नाइन वंस आई रिपीट नाइन सिक्स ज़ीरो सेवन टू थ्री टू थ्री फोर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगले वीक के हमारा जो सेशन रहेगा उसके लिए और किसी भी डिटेल्स के लिए दोनों में से किसी भी नंबर पे कभी भी कांटेक्ट किया जा सकता है आप पूछते रहें जीते रहें सर आपका धन्यवाद और सभी लेसनर्स का धन्यवाद धन्यवाद सभी को नमस्कार बहुत अच्छा है बना रखिए इस कार्यक्रम को धन्यवाद <laughs>